तैत्रियोपनिषद ओम भृगुवल्ली तसम अनुवाक वरुण ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था उसी का इस वल्ली में वर्णन है इस कारण इसका नाम भृगुवल्ली है तसम अनुवाक भगुर्वई वारुण वरुणं पितरं मुपसार अभी भगवो अन्नं प्राणं ब्रम्मेती तस्मातवाच अणम चक्षुश्रोत्र मनोवाच मिस्तोवाच जायन्ते जायते यीवती यद्रयंत तद्विज्ञास तद्रमेती सतपोतप्यत सतपस्त यह प्रसिद्ध है कि वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और विनयपूर्वक बोला भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे वरुण ने यह कहा अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं पुनः वरुण ने उससे कहा निश्चय ही ये सब प्रत्यक्ष देखने वाले प्राणी जिस उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं उसको तत्व से जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है इस प्रकार पिता की बात सुनकर उसने तप किया उसने तप करके प्रथम अनुवाक समाप्त द्वितीय अनुवाक अन्न ब्रमेती व्यजा अन्ना मलिता जायते अीवंती अन्न प्रयत संशा पुनरव वरुण पितर मुपसार अभी भगवो ब्रमेती गोवाच तपसा ब्रह्म विजिग्ञास तपो ब्रम्हे ते स तपोतप्यत अन्न ब्रह्म है ब्रह्म है इस प्रकार जाना क्योंकि सचमुच अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर अन्न में ही अन्न में ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं इस प्रकार उसको जानकर वह पुनः अपने पिता वरुण के ही पास गया तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिता को सुनाई किंतु पिता ने उसका समर्थन नहीं किया तब वह बोला भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए तब उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने कहा तब से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया उसने तप करके द्वितीय अनुवाक समाप्त तृतीय अनुवाक जायन्ते णो जीवन्ते जायते जाता जीवंतीयत ते तद्विजा पुनरेव वरुणं पितर मुपसार अति हि भगवो ब्रम्भेती तमंभोवाच तपसा ब्रह्म विजिग्ञास तपो ब्रह्मेती ततपोत्य स तपस्त प्राण ब्रह्म है इस प्रकार जाना क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर प्राण में ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार उसे जानकर फिर अपने पिता वरुण के ही पास गया और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया जब पिता ने उत्तर नहीं दिया तब वह बोला भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा ब्रह्म को तप से तत्वतः जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म अर्थात उनकी प्राप्ति का बड़ा साधन है इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया उसने तप करके तृतीय अनुवाक समाप्त चतु अणुवाक मनो ब्रह्मे दिव्य मनसोशे खल्विपाफूता जायते मनसाता जीवंती मन प्रयत संशंती तद्व्यजा पुनरव वरुण पितर मुपसार अथी भगवो ब्रह्मेती गोवाच तपसा ब्रह्म विज्ञाचस्व तपो ब्रम्हे ते स तपोतप्यत मन ब्रह्म है इस प्रकार समझा क्योंकि सचमुच मन से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर मन से ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रयाण करते हुए अंत में मन में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार उस ब्रह्म को जानकर फिर भी अपने पिता वरुण के पास गया और अपनी बात का कोई उत्तर न पाकर बोला भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि उनसे कहा ब्रह्म को तप से तत्वतः जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने तप किया उसने तप करके चतुर्थ अनुवाक समाप्त पंचम अनुवाक विज्ञानम ब्रह्मे दिव्यत विज्ञाध्य वे भूता विज्ञान जाताजी विज्ञानंत्रि संविशन तद्दा पुनरव वरुण पितर मुपसार अभी भगवो ब्रह्मेती तकंोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञास तथो तो तपो ब्रह्मेती सतपोतप्यत सतपस्तप विज्ञान ब्रह्म है इस प्रकार जाना क्योंकि सचमुच विज्ञान से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार उस ब्रह्म को जानकर वह पुनः उसी प्रकार अपने पिता वरुण के पास गया और अपनी बात का उत्तर न मिलने पर बोला भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए इस प्रकार कहने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा ब्रह्म को तू तप के द्वारा तत्पतः जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया उसने तप करके पंचम अणुवासम्त षठअ अणुवाक् आनंदो ब्रह्मे दिव्य आनंद खल्विमा भूता जायते आनंद जाता जीवंती आनंदम प्रयशंती तयसा भागवती भागवी वरुणी विद्या परोमन प्रतिष्ठि सां वेद प्रतिष्ठती अन्नवान्न आदो भवती महावि प्रसुभर्ब्रह्मवर्च महां कीर्त्या आनंद ही ब्रह्म इस प्रकार निश्चयपूर्वक जाना क्योंकि सचमुच आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रयाण करते हुए अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार जानने पर उसे पर पर ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो गया वह यह भृगु की जानी हुई और वरुण द्वारा उपदेश की हुई विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है अर्थात पूर्णतः स्थित है, है जो कोई दूसरा साधक भी इस प्रकार आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है वह उस विशुद्ध आकाश स्वरूप परमानंद में स्थित हो जाता है इतना ही नहीं इस श्लोक में लोगों के देखने में भी वह बहुत अन्न वाला और अन्न को भल विभाति पचाने की शक्ति वाला हो जाता है तथा संतान से पशुओं से तथा ब्रह्मते से संपन्न होकर महान हो जाता है उत्तम कृत्य के द्वारा भी महान हो जाता है षष्ठ अनुवाद समाप्त